नारायण नारायण आज का विषय है श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है बहुत छानबीन करना मनुष्य की देही बुद्धि का लक्षण है किसी दुकान में ग्राहक आया और यदि वह माल की बहुत छानबीन करने लगा तो दुकानदार मन में समझता है कि यह ग्राहक कोई चीज़ खरीदेगा नहीं परमार्थ में भी अत्यंत छानबीन करने वाले आदमियों के बारे में भी यह होता है रणभूमि में गुरु से कैसे लड़ें उसे कैसे मारे इस उधेड़ बुन में अर्जुन अटक गया भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया उसमें अर्जुन को आगे होने वाली सभी बातें दिखाई दी तब देहबुद्धि के अभिमान के शिकार होकर माया में फंस जाने के कारण अर्जुन को जो भ्रम उत्पन्न हुआ था वह विश्व रूप दर्शन से नष्ट हो गया माया का मूल लक्षण है आदमी को मैं करता हूँ ऐसा लगना हम यह कहते भी हैं कि अभिमान के बिना कार्य हो भी कैसे सकता है अतः हम पापचरण करते समय हिचकिचाते भी नहीं देह बुद्धि से किया गया धर्म कोई काम का नहीं होता अभिमान से चाहे पुण्य कर्म भी क्यों न किए जाएं, वे अगले जन्म का कारण बनते हैं हम इसे भूल जाते हैं हमने सब कुछ भगवान को अर्पण किया है दुख के समय हम अपना जीवन नसीब ग्रहों संचित या भविष्य के हवाले करते हैं किंतु वह सब भगवान के हाथ में है ऐसी जो हमारी श्रद्धा है उसे भूल जाते हैं हम अपनी शंका का समाधान खुद नहीं कर सकते इसलिए हमें कहीं ना कहीं विश्वास दृढ़ करना चाहिए हम आज तक जो जिंदा हैं इसका क्या कारण बताया जा सकता है यही कि हम मरे नहीं इसलिए जिंदा हैं हम क्यों जिंदा रह पाए इसका कारण कोई नहीं बता सकता अतः श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान हमारा राखनहार है यह सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की है इस सृष्टि में भगवान सर्वत्र व्याप्त है वह आनंदमय है हम उसके अंश हैं तो फिर भी हम दुखी क्यों हैं इसका उत्तर यह है कि हम सच्चे अर्थ से भगवान हैं ही ऐसे दृढ़ विश्वास से बरतते नहीं जहाँ भगवान है वहाँ हम उसे देखते नहीं श्रद्धा से साधन करते नहीं श्रद्धा से जो काम होता है वह कृति से होना मुश्किल होता है श्रद्धा के बिना किसी को भी परमार्थ सधना संभव नहीं श्रद्धा बहुत बड़ी और मजबूत शक्ति है विद्या बुद्धि कला आदि बातें बिल के समान हैं इनमें से श्रद्धा रिस जाती है विद्वानों के मत परस्पर मेल नहीं खाते उससे हमारी श्रद्धा ढुलमुल होती है और फिर हमें और अधिक पढ़ने के बिना चैन नहीं आता भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके कारण हमारे स्वभाव में धीरज होना चाहिए हम अपने आप में जितनी श्रद्धा रखते हैं उतनी भी यदि भगवान में रखें तो हमारा काम हो जाएगा नाम स्मरण में भगवान है यह श्रद्धा होनी चाहिए और नाम स्मरण में अखंड रहने का प्रयत्न करना चाहिए परमार्थ का यही सरल मार्ग है नारायण नारायण